आध्यात्मरामण युद्ध कांड सप्तम सर्ग शुवा हनुमत वाक्युष्टमा चौसती शीघ्र सुषेण महामति चिकित्सा कार्यामास लक्ष्मणाय महामते तदा सुप्तो इव बुद्ध प्रोवाच लक्ष्मण हरमान जी का यह वचन सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभु ने तुरंत ही उस पर्वत से औषधि लेकर से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई सुसेण से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई तब नींद से उठे हुए के समान लक्ष्मण जी ने सचेत होकर कहा तिषति क्वता गांसी हन्मेदानी दसानन ये ब्रुवं मूर्धन्य वग्रय राघव मारुति प्रसाद महाकपे निराम्यम प्रपश्यामी लक्ष्मण भातरम मम अरे दुष्ट दसानन खड़ार रह, खड़ार रह। तू जाएगा कहाँ मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ उन्हें इस प्रकार कहते देख रघुनाथ जी ने उनका शिविर सुनकर हनुमान जी से कहा हे हे महाकपे आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख रहा हूँ साधम सुग्रीवेण समन्वीषण मते नुद्धायादपैश्च पर्वताग्रहराह युद्धा या यू सर्वे युद्धाया हनुमान जी से इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और वानरों के साथ विभीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी करने लगे तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक समस्त वानरगण पापाण पाषाण वृक्ष और पर्वत शिखर आदि लेकर उड़ने के लिए चले राम बाणे विधो नेव पन्नगह तो गम्राजा राघव महात्मना सिंहासने सामक्षसाद्रवीत इधर भगवान राम के बाणों से विद्ध होकर महाराक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंह से हाथी और गणु से सर्प हो जाता है अतः वह राक्षस राज महात्मा लंकापुरी में गया और अपने राज सिंहासन पर बैठकर राक्षसों से इस प्रकार कहने लगा मानुषे नृत्य महपूर्व पितामह तो कन, नारायण ना पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के ही हाथ से बतलाई थी किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके अतः इसमें संदेह नहीं साक्षात नारायण ही ने मनुष्य का अवतार लिया है और वे दशरथ कुमार राम होकर मुझे मारने के लिए आए हैं। अत सौम राश्य तेज मध्वंसे परमात्मा सनातन तेन तम पुत्र पौत्र बांधव समन्व्यसे हनिष्य कुंभकर्णस्थ मूढ़ात्मा सदा निद्रवसंग पूर्व काल में मुझे जो अन्य ने श्राप दिया था कि हे राक्षसराज मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम निसंदेह अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मारे जाओगे और ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला गया था सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेंगे हमारा भाई कुंभकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है वह सदा ही निद्रा के वसीभूत रहता है तम विबोध्य महासत्व आनयकावि नमस्कृत आसनो राजनोपरि तुम उस महावीर को जगाकर मेरे पास ले आओ रावण के इस प्रकार कहने पर वे महाकाय राक्षसगण तुरंत ही गए और प्रयत्नपूर्वक कुंभकरण को जगाकर रावण के पास ले आए वहां पहुंचने पर वह राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया तमाह रावण राजा भ्रात दीन या निबोधत्वम कुंभकर्ण निबोध तम महत्कष्ट मुहिता सूरा नृतासुरा पुत्रा पोत्रा बांधवा किमकर तब मृत्युकाल उपस्थिते तब राजा रावण ने अत्यंत दीन वाणी से उस अपने भाई से कहा कुंभकर्ण इस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट है सो तुम सुनो राम ने हमारे बड़े बड़े वीर पुत्र पोत्र और बंधि बांधव पर मार डाले हैं भाई इस समय मेरा मृत्युकाल आ गया है अब मुझे क्या करना चाहिए ये दशरथी राम सुग्रीव सहितो बलि समुद्रम सबलस्ती मूल न पिचिंत राक्ष मुख्यतम आस्ते हता वानरे युधे वान सेुद्धे न पश्यामि कदाचन नास्व महाबा नाश्य महाबाहो यदिबो थे महा करम। यह महाबली दशरथ कुमार राम सुग्रीव के के सहित के साथ समुद्र पार कर सब ओर से हमारी जड़ काट रहा है हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस थे वे सब युद्ध में बाडरों के हाथ से मारे गए किंतु इस युद्ध में हमें बान्डरों का क्षय होता कभी दिखाई नहीं देता हे महाबाव तुम इनका नाश करो मैंने इसीलिए तुम्हें जगाया है हे महावीर अपने भाई के लिए इस दुष्कर कार्य को करो। करोनि चे पुरा मंत्र विचारे ते ग्य मुगतम फलम पाप से कर्म राजा रावण की ये दुख में वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा कर हंसा और इस प्रकार कहने लगा राजन आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पाप का वह फल आज उपस्थित ही हो गया पूर्व में रामो मैं प्रोक्तो रामो नारायण पर सीता मैं आमुने मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परब्रह्म नारायण है और सीता जी योग माया है किंतु आप तो समझने पर भी नहीं समझते एक दिन मैं रात्रि के समय वन में एक विशाल शिला पर बैठा था इसी समय मैंने दिव्य मूर्ति साक्षात नारद मुनि को देखा तमब्रव महाभाग कु नारद प्राह उन्हें देखकर मैंने कहा हे महाभाग कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं मेरे इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा मैं अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था तत्रोत्पन्न बुदम तम ते वक्षा तत् युवाभ्यागत वहाँ जो कुछ हुआ वह मैं तुम्हें ज्यों का ज्यो सुनाता हूं तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवतागण विष्णु भगवान के पास गए उचुस्ते देवदेवे संस्तुता भक्त समाता और उन देव देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से स्तुति कर कहने लगे हे देव इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं चलती आप इस त्रिलोकी के कांटे का शीघ्र ही संघार कीजिए मानुषेण मृतस्तम कलता ब्रह्मणा पुरा अत मनुषो भूत्वा जहिराव कंटक महाविष्णु सत्य संकल्पेदेव रा पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित की है अतः आप मनुष्य होकर इस रावण रूप कंटक को नष्ट कीजिए तब सत्य संकल्प भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कह अब ये रकुल में औतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं सहनिष्यति वह सर्वान्नीम निक तम पर्रह्म सनातन तज वैरम भज भजस्वाद्य। माया मानुष विग्रह भज तो भक्तिभावे न प्रसिदीद वे तुम सबको मारेंगे ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए अतः आप राम को सनातन पर ब्रह्म जानिए और वैर छोड़कर उन माया मानव रूप भगवान का भजन कीजिए श्री रघुनाथ जी भक्तिभाव से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य ज्ञान से भक्तिर्मोक्ष भक्तिनिजित अवतारा सुबह विष्णुलाकारिण तहस्र सदृश रामो ज्ञानमय शिव भक्ति ज्ञान की जननी और मोक्ष को देने वाली है भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वह सब न किए के समान ही है भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं और वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार लीला करने वाले थे किंतु यह शिव स्वरूप ज्ञान में रामावतार वैसे एक सहस्त्र अवतारों के समान है रामम भजन निपुणा मनसा वचसा से न संसार अनाजा सेन संसारम अना तिर हरे पदम जो लोग रात दिन मन और वचन से भगवान राम का भली प्रकार भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसार को पार कर श्रीहरि के परम धाम को जाते हैं ये रामेवत शुद्ध तत्वा ध्यां तस् चरिता पठंध सत मुक्त भोगिपाशे सीतापते परमान सुखम प्रयां जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में निरंतर राम का ही ध्यान करते और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक विषय रूप महान नागपा से छुटकर श्री सीतापति के अनंत सुख में चरण कमलों को प्राप्त होते हैं श्रीमद आध्यात्म रावायडी उमा संवादे युद्ध कांडे सप्तम सर्ग